जंतुओं का जीवन चक्र दूसरा भाग मक्खी के पिछले हिस्से से निकलने वाली लंबी सी सफेद चीजें ही मक्खी के अंडे हैं। मक्खी अंडे दे दे उसके बाद उस गोबर को अंडों सहित सावधानी से खा डिब्बे में रख दो यहाँ गोबर पर पड़े हुए अंडे दिखाए गए हैं। ये अंडे लगभग उसी साइज में दिखाए हैं जिस साइज के वास्तों में होते हैं। अंडों को हैंडलेंस से देखो और उनका चित्र बनावो। इसके बाद हैं डिब्बे का मुंह भी पॉलिथिन से बंद कर दो और पॉलिथीन में पहले की तरह सुई या आलबिन से कई छेद कर दो यह तुम्हारे प्रयोग का पहला दिन है इसे हम पहला दिन कहेंगे आगे आने वाले दिनों को क्रमशः दूसरा दिन तीसरा दिन चौथा दिन इत्यादि कहेंगे का और खा दोनों डिब्बों को खोलकर उनका प्रतिदिन अवलोकन करना होगा यह प्रयोग लगभग दस दिन तक चलेगा सावधानिया अवलोकन के लिए जब डिब्बों को खोलो तब ध्यान रहे कि उन पर किसी भी हालत में मक्खी ना बैठने पाइए दो अवलोकन करने के तुरंत बाद डिब्बों को पॉलिथीन से अच्छी तरह बंद करना मत भूलना इस प्रकार एक तालिका अपनी कापी में बना लो अपने अवलोकनों को प्रतिदिन इसमें भरते जाओ तालका इस प्रकार है तालका एक क्रम संख्या अवस्था का नाम पहली बार किस दिन दिखी रंग एक जगह पड़ी रहती है या चलती फिरती है या उड़ती है प्रयोग के दूसरे दिन दोनों डिब्बों में गोबर की सतह पर मक्खी के अंडे और उनमें से निकलने वाली सफेद रंग की ढूंढो। शुरू में यह झल्ली अंडे से जरा सी बड़ी होती है यदि तुम्हें गोबर के सगह पर अंडे या इलिया नहीं मिलती तो गोबर को थोड़ा सा कुरे इलिया खोजो क्या तुम्हें कार डिब्बे में मक्खी की इलिया मिली प्रयोग के दूसरे या तीसरे दिन खार डिब्बे में तुम्हें इल्ली जरूर मिलनी चाहिए जिस दिन इल्ली मिले वह दिन तालिका में लिख लो क्या यह इल्ली चलती फिरती है इसको हैंडल से देखो और इसका चित्र बनाओ मक्खी की इल्ली इसकी लार्वा अवस्था है सोचकर बताओ कि इल्ली क्या खाकर जिंदा रहती होगी इल्ली में होने वाले परिवर्तनों का प्रतिदिन अवलोकन करो ध्यान से देखो कि इल्ली किस दिन सुस्त पड़ने लगी जिस दिन यह सुस्त पड़ने लगे उस दिन से उसको और बारीकी से देखो क्या इल्ली के शरीर पर कोई खोल चढ़ने लगा है या चढ़ गया है क्या इसने हिलना झुलना बिल्कुल बंद कर दिया है इस अवस्था को शंखी या पिओपा कहते हैं तुम्हें शंखे किस दिन मिली तालिका में लिखो हैंडलेंस से देखकर कर शंखे का चित्र बनाओ। अब शंखे का प्रतिदिन अवलोकन करो